मैं अपने करियर के हर पहलू की 100 सौ प्रतिशात लेता हूँ मैं अपने करियर में जो कुछ भी अब तक हुआ है उसकी 100 सौ प्रतिशा लेता हूँ मैं अपने करियर में जो कुछ भी अब हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है उसकी 100 प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने अपने करियर गोल्स के लिए जरूरी एक्शन नहीं लिया आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी नहीं रखी आई एम सॉरी मैं उन सब मोमेंट्स के लिए माफी चाहता हूँ जब मैंने अपने पोटेंशियल पर डाउट किया आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूँ जब मैंने सोचा कि वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब इन इंग्लैंड मेरे लिए मुश्किल है आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफ़ी चाहता हूँ जब मैंने बॉसेस कलीग्स प्रमोशंस, बोनसेस टाइमिंग फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से अपनी सोच को छोटा रखा प्लीज़ फगीव मी मुझे माफ़ कर दे कि मैंने कभी कभी ये भूल गया कि मैं हर अच्छी अपॉर्चुनिटी के लायक हूँ प्लीज़ फगीव मी मुझे माफ़ कर दे कि मैंने कभी डाउट किया कि मुझे इंग्लैंड में वीज़ा स्पॉन्सरशिप के साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब मिल सकती है प्लीज़ फॉ गिव मी मुझे माफ़ करते कि मैंने प्रमोशन्स सैलरी राइज बोनसेस और रिकॉग्नीशन को अपने लिए दूर समझा प्लीज़ फॉ गिव मी मुझे माफ़ करते कि मैंने टाइमिंग फ्रीडम वर्क लाइफ ईज और फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने लिए फुल्ली पॉसिबल महसूस नहीं किया प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दे कि मैंने कभी ये भूल गया कि अल्लाह मेरे लिए रास्ते खोल सकता है जहां मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे मेरी फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नी में गाइड कर रहा है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे इंग्लैंड में वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए अलाइन कर रहा है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी मेहनत नजर आ रही है थैंक यू या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरे बॉसेस मेरी वैल्यू को पहचान रहे हैं थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे कलीग्स के साथ मेरे रिलेशंस स्मूथ रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव हैं थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे प्रमोशंस मिल रही हैं थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे टाइमली बोनसेस मिल रही हैं थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी इनकम राइज कर रही है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी लाइफ में टाइमिंग फ्रीडम आ रही है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे वर्क फ्रीडम मिल रही है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन रही है आई लव यू या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपने करियर से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी ग्रोथ से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपने वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब इन इंग्लैंड के विजन से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं उस राइजिंग इनकम से मोहब्बत करता हूँ जो मेरी जिंदगी में आ रही है आई लव यू मैं उन प्रमोशन से मोहब्बत करता हूँ जो मेरी मेहनत का नतीजा है आई लव यू मैं उन बोनसेस से मोहब्बत करता हूँ जो टाइम पर मिलते हैं आई लव यू मैं उस इज़्ज़त और रिकग्निशन से मोहब्बत करता हूँ जो मुझे मेरे बॉसेस और वर्कप्लेस से मिलती है आई लव यू मैं उस ईज से मोहब्बत करता हूँ जो मेरे टाइमिंग्स को फ्लेक्सिबल बनाती है आई लव यू मैं उस फ्रीडम से मोहब्बत करता हूँ जो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रोंग सेक्योर और इंडिपेंडेंट बनाती है मैं हर दिन अपने करियर में एक्सेलेंस क्रिएट करता हूँ मैं हर दिन अपने काम में वैल्यू ऐड करता हूँ मैं अपने बॉसेस को इम्प्रेस करता हूँ अपनी कंसिस्टेंसी प्रोफेशनलिज्म और रिजल्ट से मैं अपने कलीग्स के साथ पॉजिटिव और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाता हूं मैं कॉन्फिडेंटली डेड मीट करता हूं मैं अपने रोल में डिपेंडेबल हूं मैं अपने काम में विजिबल हूं मैं अपने रोल में अप्रिशिएटेड हूं मैं प्रमोशन के लायक हूं मैं बोनस के लायक हूं मैं सैलरी राइज के लायक हूँ मैं इंग्लैंड में वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब के लायक हूँ मैं टाइमिंग फ्रीडम के लायक हूँ मैं वर्क लाइफ ईज के लायक हूँ मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लायक हूँ आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू मेरी जिंदगी में सही बॉसेस आ रहे हैं मेरी जिंदगी में सपोर्टिव कलीग्स आ रहे हैं मेरी जिंदगी में राइट कंपनी आ रही है मेरी जिंदगी में इंग्लैंड की वीजा स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरी जिंदगी में सैलरी ग्रोथ आ रही है मेरी जिंदगी में बोनसेज आ रहे हैं मेरी जिंदगी में प्रमोशंस आ रही हैं मेरी जिंदगी में बेहतर टाइमिंग्स आ रहे हैं मेरी जिंदगी में फ्रीडम आ रही है मेरी जिंदगी में फाइनेंशियल अबंडस आ रही है मेरी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू मैं अपने करियर के हर पहलू की 100 सौ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं मैं अपने करियर में जो कुछ भी अब तक हुआ है उसकी 100 सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं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 अपनी सोच को छोटा रखा प्लीज फगीव मी मुझे माफ कर दे कि मैंने कभी कभी ये भूल गया कि मैं हर अच्छी अपॉर्चुनिटी के लायक हूं प्लीज फगीव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी डाउट किया कि मुझे इंग्लैंड में वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब मिल सकती है प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ करते कि मैंने प्रमोशंस सैलरी राइज बोनसेस और रेकग्निशन को अपने लिए दूर समझा प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ़ करते कि मैंने टाइमिंग फ्रीडम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 प्रोफेशनलिज्म और रिजल्ट से मैं अपने कलीग्स के साथ पॉजिटिव और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाता हूं मैं कॉन्फिडेंटली डेडलाइंस मीट करता हूं मैं अपने रोल में डिपेंडेबल हूँ मैं अपने काम में विजिबल हूँ मैं अपने रोल में अप्रिशिएटेड हूँ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 बोनसेस टाइमिंग फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से अपनी सोच को छोटा रखा प्लीज फ गिव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी कभी ये भूल गया कि मैं हर अच्छी अपॉर्चुनिटी के लायक हूँ प्लीज़ फ मी मुझे माफ़ कर दें कि मैंने कभी डाउट किया कि मुझे इंग्लैंड में वीज़ा स्पॉन्सरशिप के साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब मिल सकती है प्लीज फॉ गिव मी मुझे माफ़ कर दें कि मैंने प्रमोशंस सैलरी राइज बोनसेस और रेकग्निशन को अपने लिए दूर समझा प्लीज फगीव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने टाइमिंग फ्रीडम वर्क लाइफ ईज और फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने लिए फुल्ली पॉसिबल महसूस नहीं किया प्लीज फगीव मी मुझे माफ कर दें कि मैंने कभी ये भूल गया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 प्लीज़ फिव मी मुझे माफ़ करते कि मैंने प्रमोशन्स सैलरी राइज बोनसेस और रिकॉग्निशन को अपने लिए दूर समझा प्लीज़ फिविव मी मुझे माफ़ करते कि मैंने टाइमिंग फ्रीडम वर्क लाइफ ईज और फाइनेंशियल फ्रीडम को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 फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब मिल सकती है प्लीज़ फॉरगिव मी मुझे माफ़ करते कि मैंने प्रमोशंस सैलरी राइज बोनसेस और रेकग्निशन को अपने लिए दूर समझा प्लीज़ फॉरगिव मी मुझे माफ़ करते कि मैंने टाइमिंग फ्रीडम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 I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.